उपस्थित सम्मानीय साधकगण धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय शक्ति। अब हम एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं जिसका नाम उपासना है इस उपासना से हमें कई लाभ होते हैं आपको पहले भी बताया गया है महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है जिसका भाव है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से आत्म बल बढ़ता है और पर्वत के समान दुख आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है उसको सहन कर लेता है ये विशेष लाभ प्राप्त होता है और उपासना करने से हमारी अविद्या का नाश होता है यह अन्य लाभ हैं अविद्या का नाश होना कुसंस्कारों का नाश होना मन इंद्रियों पर नियंत्रण होना बुद्धि का विकास होना ईश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त होना तो इस प्रकार से कई लाभ हैं उपासना में जो हम जप का कार्य करते हैं उसमें यह ध्यान देना है कि जब वाक्य का एक हम उच्चारण करते हैं दूसरा वैसी भावना बनाते हैं अर्थ पर विचार करते हैं और वैसी भावना बनाते हैं तीसरा कार्य होता है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि ईश्वर की अनुभूति विशेष रूप से बनाना ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं मैं जो भी कार्य कर रहा हूं ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान बल सामर्थ्य से कर रहा हूं ईश्वर के प्रति समर्पित रहना ये ईश्वर प्रणिधान है तो ईश्वर प्रणिधान भी जप वाक्य के समय बनाया जाता है चाहे गायत्री मंत्र का जप कर रहे हों या छोटे वाक्यों से के माध्यम से जब कर रहे हों हमें उच्चारण भी करना है भावना भी बनानी है और ईश्वर प्रणिधान भी बनाना है आज हम जब ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हम ईश्वर से संबंध बनाएंगे कल आपने एक मंत्र वेद स्वाध्याय में वेद स्वाध्याय में आपने एक आपको एक मंत्र का ज्ञान हुआ है जिसमें ईश्वर से हमारा संबंध है तम ही न पिता वसो इस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे और ईश्वर से अपना संबंध बनाएंगे ईश्वर को माता पिता के रूप में अनुभव करने का प्रयास करेंगे आप यहां भोजन करते हैं आपको ऐसा लगता होगा कि ये भोजन हमें आश्रम से मिल रहा है जबकि हमें लगना क्या चाहिए कि ये भोजन देने वाले परम पिता परमेश्वर हैं जैसे बच्चे को माता प्रेम से भोजन कराती है तो उस समय भोजन लेते समय खाते समय यह लगना चाहिए कि मेरी परम माँ मुझे ये भोजन दे रही है इसी तरह से वस्त्र हो हम जो भी साधनों का प्रयोग करते हैं उसमें मूल ईश्वर हैं ईश्वर के कारण वह हमें प्राप्त होता है यदि ईश्वर ना होता तो हम क्या इस रूप में हो सकते थे कभी कदापि नहीं हमारी आत्मा का इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम स्वयं अपना शरीर बना सकें स्वयं भोजन बना सकें असंभव केवल और केवल ईश्वर के कारण हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं सारे सुखों का मूल ईश्वर है हमें कुछ वैराग्य का भाव भी रखना चाहिए कि ये सारा संसार अनित्य है ये शरीर भी अनित्य है क्या हम इस शरीर में हमेशा रहने वाले हैं नहीं हमारी एक दिन मृत्यु होगी एक दिन नहीं कभी भी हो सकती है कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है कृपया पीछे का लाइट ऑन रखेंगे कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए जिसको हम अपना अपना समझ रहे हैं सब छूटने वाला है जिसके लिए हम इतना समय शक्ति लगा रहे हैं वो सब छूटने वाला है कुछ साथ नहीं जाने वाला जो अपना है उसको अपना नहीं समझ रहे और जो अपना नहीं है उसको दिन रात अपना समझ रहे हैं समझ गए होंगे आप तो ये प्रकृति और अन्य जीवात्माएं इनसे सबसे संबंध छूट जाएगा कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला है माता जी की सहायता कर दीजिए कोई। तो ध्यान देंगे कि ये हमारा जो शरीर है अनित्य है मृत्यु निश्चित है कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला है फिर हम क्यों इनके पीछे दिन रात लगे हैं हम व्यवहार करें पर आसक्त हो नहीं ईश्वर से अधिक महत्व इनको नहीं देना है ये हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं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 ये मतलब के सारे दूर खड़े रह जाते हैं जब लागन जले अंगारे पहुंचाकर कर शमशान कोई ना तेरे संग चले तन धन पद मकान कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले कोई ना तेरे संग चले तो इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा अपना वास्तव में कौन है किनसे हमारा नित्य संबंध है और किनसे अनित्य संबंध है तो अब हम ईश्वर से संबंध स्थापित करेंगे सीधे होकर बैठना है अच्छी प्रकार से आसन लगा लीजिए आंखों को बंद कर लीजिए परम पिता परमेश्वर को संबोधित करना है उनके मुख्य नाम ओम के द्वारा गहरा सांस लीजिए कहेंगे हे सर्वरक्षक परम पिता परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपका ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं हे परमेश्वर हम पर कृपा करिए हम संकल्प लेते हैं कि उपासना काल में सतर्क सावधान रहेंगे आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे बाह्य वृत्तियों को बाह्य विचारों को उत्पन्न नहीं करेंगे उत्पन नहीं हे परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए सामर्थ प्राणायाम करेंगे एक प्राणायाम करना है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्राणों को बाहर फेंकना है मन में ओम का जप करना है ओम सर्व रक्षक ऊ सर्व रक्ष सर्व रक्ष जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए एक प्राणायाम पूरा हुआ प्रत्याहार की स्थिति बनाइए बाह्य विषयों पर ध्यान नहीं देना है अब शरीर के किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र करना है धारणा का संपादन करिए मानसिक रूप से सुसज्जित होना है हमारे जीवन का लक्ष्य समस्त दुखों से छूटना है पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना है और यह कार्य केवल और केवल ही परमेश्वर आपकी कृपा से हो सकता है आपका साक्षात्कार होने से हो सकता है परमपिता परमेश्वर यहाँ विद्यमान हैं सर्वव्यापक हैं व्याप्य व्यापक संबंध बनाना है ईश्वर व्यापक हैं हे है परमेश्वर आप मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं इस भवन में अभी आप यहाँ विद्यमान हैं स्वस्वामी संबंध हटाना है अर्थात हमारे पास जो भी ज्ञान बल सामर्थ्य है शरीर है उन सब के स्वामी परमपिता परमेश्वर हैं हमारा कुछ भी अपना नहीं है हमें सब कुछ हे परमेश्वर आपकी दया से प्राप्त हुआ है ईश्वर प्रणिधान की स्थिति भी बनाए रखेंगे प्रकृति का चिंतन करेंगे हे परमेश्वर आपने ही प्रकृति से पंच महाभूत बनाए हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन्हीं के माध्यम से यह सारा संसार बना है जो भी हमें दिखता है हे परमेश्वर यह प्रकृति से बना संसार हमारे लिए साधन है आपको प्राप्त करने का इस प्रकृति में जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श गुण हैं, ये हमें पूर्ण सुख और शांति नहीं दे सकते हैं पर मैं जीवात्मा अविद्या के कारण रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनमें आसक्त हो जाता हूँ और इनसे ही पूर्ण सुख की कामना करता हूँ यह मेरी भयंकर अविद्या है हे परमेश्वर मेरी इस अविद्या को दूर कीजिए जिससे मैं प्रकृति के संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ जाऊँ और इसे साधन रूप में प्रयोग करके आपको प्राप्त करूँ अब स्वयं का चिंतन करेंगे मैं आत्मा हूं इस शरीर से पृथक हूं मैं चेतन हूं एक देशी हूं अत्यंत सूक्ष्म हूं निराकार हूं मेरा कोई रंग रूप आकृति नहीं है अल्पज्ञ हूं अल्प शक्ति वाला हूँ हे परमेश्वर आपने मुझे ये साधन प्रदान किए हैं इसलिए मैं कुछ समर्थ बन सका हूँ अन्यथा मैं अपनी स्वयं के ज्ञान और बल से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ बल्कि अपने आप को भी नहीं जान पाता हूँ जब आप मुझे अहंकार नामक तत्व देते हैं तब मैं अपने आप को जान पाता हूँ तब मैं मैं हूँ इसकी अनुभूति कर पाता हूँ अब हम परमपिता परमेश्वर से संबंध स्थापित करेंगे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने हमें वेदों के माध्यम से बतलाया है कि हे परमेश्वर आप ही हमारे माता पिता हैं गुरु आचार्य हैं सखा हैं तुम पिता वसु माता शतक्र बभुविथ अधाते सुन्नमी महे सुन्नमी महे ीन पिता वसु हे परमेश्वर आप ही निश्चय से मेरे परम पिता हैं। तुम माता शतक्रतो तो बभुविथ आप ही मेरी परम मां हैं आप असंख्य कर्मों को करने वाले हैं मेरे कल्याण और हित के लिए आप असंख्य कर्मों को कर रहे हैं सदैव आप हमारा कल्याण और हित चाहते हैं अधाते सुमनम नम ईमहे इसलिए हे परमेश्वर हम आपसे ही परम सुख के लिए याचना करते हैं जो मान देती है सम्मान देती है कल्याण चाहती है उन्नति चाहती है वो माता कहलाती है जो साधनों को जुटाकर पालन पोषण करते हैं वह पिता कहलाते हैं हे परमेश्वर आप ही मेरे परम माता और पिता हैं आप ही मुझे जन्म देते हैं मां के गर्भ में लाने वाले आप हैं जो जिसको उत्पन्न करता है वही उसके विषय में बहुत सी बातों को जानता है हे परमेश्वर हमारे लौकिक माता और पिता यह नहीं जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है हृदय फेफड़े किडनी कैसे बनी है ये तो आप जानते हैं क्योंकि ये आपने बनाया है आप ही मेरे परम जनक और जननी हैं हमारे लौकिक माता पिता वस्त्र भोजन मकान की व्यवस्था करते हैं पर उनमें यह सामर्थ्य आपकी कृपा से आया है और जिन कारणों से भोजन वस्त्र आदि प्राप्त होता है वह आपने बनाया है रूई के बीज आपने बनाए हैं जिनसे भोजन प्राप्त होता है उन अन्न के बीज आपने बनाए हैं सूर्य पृथ्वी जल वायु आदि आपने बनाए हैं तरह तरह की धातुएं आपने बनाई हैं हमारे माता और पिता में जो मातापन और पितापन है वह आपने उन्हें दिया है परमेश्वर आप ही मेरे परम माता और पिता हैं। लौकिक माता पिता से हमारा नित्य संबंध नहीं है कुछ वर्षों का साथ होता है लौकिक माता पिता बदलते रहते हैं पर आप तो सदैव से हमारे माता पिता हैं और सदैव रहेंगे आप हमें सौ प्रतिशत समझते हैं जबकि हमारे लौकिक माता पिता हमें कुछ अंशों में समझ पाते हैं वे तो राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं पर आप राग द्वेष से रहित रहते हैं आप न्यायकारी हैं आप सदैव हमारा कल्याण चाहते हैं जब हम बुरे कार्य करते हैं बुरे विचार करते हैं तो आप हमें भय शंका लज्जा देकर रोकते हैं और जब हम शुभ विचार करते हैं शुभ योजनाएं बनाते हैं तो आप हमें आनंद उत्साह निर्भीकता देते हैं हे परमेश्वर आप ही हमारे परम माता और पिता हैं लौकिक माता पिता हमारी हर समय रक्षा नहीं कर सकते हैं जबकि आप हर समय हमारी रक्षा करते हैं हमारे लौकिक माता पिता अल्पज्ञ और अल्पशक्ति वाले हैं आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं हे परमेश्वर आप ही मेरे परम माता और पिता हैं माता तू ही तू ही पिता बंधु तू ही तू ही सखा केवल तेरा आसरा तुम बिन हमारा कौन है तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर से संबंध बनाए रखते हुए अब हम जप वाक्य का प्रयोग करेंगे आप उच्चारण करेंगे भावना बनाएंगे और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति भी बनाएंगे ओ मेरे साथ कहिए, हे परमेश्वर आप आनंद स्वरूप है हमें भी आनंद दीजिए हे सर्वरक्षक आप ही हमारी परम माता और पिता हैं। जैसे माता पिता बच्चों को सुख देते हैं ऐसे ही आप मुझे सुख दीजिए आप मुझे योग्यता अनुसार सुख देते हैं हे परमेश्वर हमें परम सुख दीजिए अब हम परम पिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करेंगे ओम ओ भूर्भुव स्वाह तत्सवित भरगो देवस्थ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 बुद्धि को योग मार्ग पर मगपरचला ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धी केवल सुनेंगे वैसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे सर्वरक्षक परम पिता परम माता परमेश्वर आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं आप हमारे जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं आनंद से परिपूर्ण हैं हे परमेश्वर आप ही जगत उत्पादक हैं ऐश्वर्यों के दाता हैं आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं वर्ण करने योग्य हैं वर्णीय हैं। आप समस्त क्लेशों को नाश करने वाले हैं शुद्ध स्वरूप हैं काम क्रोध आदि विकारों को नाश करने वाले हैं आप दिव्य गुणों से युक्त हैं हे परमेश्वर हम आपका ध्यान करते हैं दिव्य गुणों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हम दिव्य गुणों को आपकी कृपा से धारण करें हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करिए हमें सद्बुद्धि दीजिए अब हम संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे ओ सन्नो देवीष्ट आो भू पीतरस्रवक् प्राण ओ चक्षुक्षुष ओ श्रोत्रं श्रोत्रं ओम करतल शोबलतलिठे कर ओम भू पुनातु शिसे ओम स्वः पुनातु कंठे ओम स्कंठे पुनातु मह ओम हृदय पुनातु नाभ्याम ओम पुनातु पाद सत्यम पुना पुनः शिसी ओं ब्रह्म पुना सर्व भू भुव मह जन ओ तप ऋतंच ततो ओतच ततः समुद्रो तो रात्रयत तत अजायता अहो रात्रा नि विदधद विश्व मिष्व वसी सूरिया चंद्रमसौद यहांक दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व शो दीरीष्ट आपो भू पीत संरस्रवं ऊ प्रची अग्निपतिरसी रक्षिताे्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमा यीशुभ्यो नम अस्तु वीस्त वोजं दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईषव ते्यो नमोधिपतिभ्यो नमो, नमो रक्षितृभ्यो नमा ईशुभ्यो नम अस्तु वीस्तंबोजे दीची दिग्वुणिपतिदाकुरक्षिता ते्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वैम्ष्मोजं दीची दिखो मधिपति स्वजो रक्षिताशन ऋषव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म्देष्ट वम ष्मेदम विष्णु ध्रुवा दिवुरिपतिष्रीव रक्षितामोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्ट वीस्मस्त वोजं दम ध््वा दिगृहस्पतिरधिपतिश्रो रक्षिता वर्षमीष ते्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा व्ष्मे तह उद्व तमस स्परी पश्यंत उत्तर देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत जातवे दस दहती केतव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवादनीक चक्षुरि वरुण से प्राव्याद्वा पृथिवी अंतरक्षम सूर्य आत्मा जगत स्तुष स्वाहां पुस्ताुक्रमुच्च्चर पशेम शरद शत जीव शरद शत शुणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतमदीनाम शरद शत भूयश्च शरद शता ओ भूर्भुव स्व तत्सुवरे भर्गोदेव से धीमे धो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधेपया नपोपासना कर्मण कामोक्षाण सद सिद्धिभविन्न नमः नम शंभवाय च मयोभवाय चम शंकराय चयस्कराय चम शिवाय चा, शिवतराय चाति शाति शाति अबाब केवल सुनेंगे और वैसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे हे आनंद स्वरूप सर्वव्यापक परम पिता परमेश्वर मनोवांचित सुख वा पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए हम पर सब प्रकार से सुख की वृष्टि कीजिए हमें सब प्रकार से सुखी करिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से मुझे यह जीवन मिला है यह शरीर मिला है हमारे जो अंग हैं नाभि, हृदय कंठ और जो ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं आँख नाक कान हाथ आदि ये सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें और ये पवित्र रहें हम इनका सदुपयोग करें हे परमेश्वर आप हमारे जीवन के आधार हैं दुःखनाशक हैं सुख स्वरूप हैं आप अत्यंत महान हैं आप जगत उत्पादक हैं दुष्ट विनाशक हैं ज्ञान स्वरूप हैं अविनाशी हैं सदा से हैं और सदा रहेंगे हे परमेश्वर आपने अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इस सारे संसार को उत्पन्न किया है वेदों का ज्ञान दिया है आप ही प्रलय करते हैं आपने ही पृथ्वी पर समुद्र बनाया आपने ही आकाश में जल को स्थित किया है हे परमेश्वर आप सारे संसार को सहज स्वभाव से वश में रखते हैं आपने ही क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल का निर्धारण किया है हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं सूर्य चंद्रमा आदि लोगों को आपने धारण किया है आप की सर्वशक्तिमत्ता को मैं हर समय ध्यान में रखूं और अधर्म कार्यों से डरूं, पाप कर्मों से डरूं, मैं कदापि पाप कर्मों को ना करूं, अन्यथा आप हमें भयंकर दंड देते हैं हमसे कई प्रकार के साधन बुद्धि वाणी हाथ आदि छीनकर हमें निकृष्ट योनियों में भेजते हैं पशु पक्षी बना देते हैं इसलिए हे परमेश्वर हम कदापि पाप कर्म ना करें हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप मेरे सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं आप ही अग्नि हैं ज्ञान स्वरूप हैं आप इंद्र हैं ऐश्वर्य से युक्त हैं आप वरुण हैं सर्वोत्तम हैं आप सोम हैं शांति प्रदाता हैं आप विष्णु हैं सर्वव्यापक हैं आप ही बृहस्पति हैं सारे ब्रह्मांड के पालक हैं हे परमेश्वर आपने अपनी कृपा से हमें नाना प्रकार के साधन दिए हैं आपने ही सूर्य विद्युत जल वर्षा आदि बनाए हैं आपने ही अन्न औषधि वनस्पतियां बनाई हैं आपने ही तरह तरह के कीट पशु पक्षी अजगर आदि बनाए हैं जिनके माध्यम से आप हमारी सतत रक्षा करते हैं हे परमेश्वर आपके उपकारों के लिए हम अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमन करते हैं हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर आपने जो हमें साधन दिए हैं उनको भी नमन है अर्थात हम उनका सदुपयोग करेंगे हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं और आपके न्याय पर हमें पूर्ण विश्वास है इसलिए हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे हम उस द्वेष भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं आप तो कर्म दृष्टा हैं, कर्म फल प्रदाता हैं, फिर हम अपने मन में क्यों द्वेष उत्पन्न करें हे परमेश्वर हम किसी से क्रोध नहीं करेंगे हे परमपिता परमेश्वर हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आपको शीघ्र प्राप्त करें आपकी हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक आपका ध्यान करें आपकी उपासना करें क्योंकि आप ही सबसे उत्तम हैं ज्ञान स्वरूप हैं देवों के भी देव हैं अविद्या अंधकार से रहित हैं हे परमपिता परमेश्वर सारे संसार के पदार्थ संसार के नियम रचना को देखकर आपकी सिद्धि होती है वेदों का ज्ञान देखकर आप पर विश्वास होता है आपकी सत्ता की सिद्धि होती है ये सारी चीजें आपको जनाते हैं आपको सिद्ध करते हैं हम आप पर कभी अविश्वास ना करें हे परमेश्वर हम अविद्या के नाश के लिए और विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं आप अत्यंत अद्भुत हैं विचित्र हैं आप विद्वानों के हृदय में प्रकट होने वाले हैं काम क्रोध आदि के नाशक बल हैं हे परमेश्वर आपने ही द्यूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक की रचना की है इन लोगों को आपने ही धारण किया है मैं यह सब सत्य कह रहा हूं मुझे इस पर विश्वास है हे परमेश्वर आप दृष्टा हैं देवों के हितकारी हैं आप सदैव सदैव से विद्यमान हैं प्रलय के पूर्व भी विद्यमान थे अभी भी विद्यमान हैं और आगे भी विद्यमान रहेंगे हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से सौ वर्ष तक आपके विषय में जाने आपके विषय में सुने आपकी कृपा से ऐसा जीवन हमारा होवे आपकी कृपा से हम दीर्घायु होवें हमारा जीवन दीनहीन ना होवे हम आपकी कृपा से स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें निर्भीक रहें निडर रहें संपन्न रहें हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम सदैव आनंदित रहें और अन्यों को आनंद प्रदान करें हे परम पिता परमेश्वर आप ही मेरे सब कुछ हैं आप ही वर्णीय हैं आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं आपकी कृपा से ही मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ आपका साक्षात्कार कर सकता हूँ हे परमपिता परमेश्वर आपकी कृपा से हम महान बने योगी बने विद्वान बने अविद्या से रहित हो जावें ऐसी हमें उत्तम बुद्धि दीजिए हे परमपिता परमेश्वर जब उपासना आदि कर्मों के माध्यम से हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकें शीघ्र सिद्ध कर सकें ऐसी हम पर कृपा कीजिए आपको हम बारम्बार नमन करते हैं हे परमपिता परमेश्वर आपके उपकारों को हम सदैव याद रखेंगे ईश्वर का धन्यवाद करना है मन ही मन में हे परमपिता परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है आपकी कृपा से हम आपका कुछ ध्यान उपासना कर पाए इसके लिए हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं अब विराम करेंगे धीरे धीरे आँखों को खोल सकते हैं ईश्वर से संबंध बनाए रखना है जिसका ईश्वर से संबंध होता है वह आनंदित रहता है इन्हीं भावों को लेकर हम कुछ पंक्तियाँ कहेंगे प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है मेरे साथ कहें प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है झूठी ममता से करके किनारा झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसकी राजा में जा है जो उसकी राजा में जा है उसे हरदम आनंद ही आनंद है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 जिसकी करनी में फूलों सी महक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है दीन दुखियों का दुख जो मिटावे दीन दुखियों का दुख जो मिटावे बनके सेवक भला सबका चाहे बनके सेवक भला सबका चाहे नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद अब हम विराम करते हैं पर ध्यान रखेंगे मौन और गंभीरता बनाए रखेंगे और आज दिन भर ईश्वर से संबंध बनाए रखना है आप जो भी साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ये मानकर चलना है कि ये हमें हमारे परम पिता और माता दे रहे हैं अर्थात हमारे सर्वरक्षक परम पिता परमेश्वर दे रहे हैं ऐसी भावना भोजन करते समय वस्त्र पहनते समय जो भी आप साधनों का प्रयोग करते हैं ऐसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे दिन भर ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहना है ताकि हम अधिकाधिक अधीक ईश्वर के नजदीक हो जाएं और अपनी अविद्या का नाश कर सकें इतना कहकर वाणी को विराम करता हूँ सबको सादर नमस्ते